छोटे लड़के ने पेशाब कर एक बड़ा युद्ध रोका क्या आप जानते हैं एक छोटा लड़का एक बड़े युद्ध को रोक सकता है कैसे उसके दिलचस्प कहानी पढ़ने के लिए इस पुस्तक के पन्नों को बहुत लंबे समय पहले ऊंची पत्थर की दीवार के पीछे एक छोटा और सुंदर शहर था वो देखने में ऐसा लगता था उस शहर में अपने माता पिता के साथ एक छोटा लड़का रहता था माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे माँ उसे हर समय चूमती और पुच्ची देती थी और पिता दिन भर अपने बेटे के साथ खेलते थे हर सुबह छोटा लड़का अपने माता पिता के साथ फूल वाले बाजार में घूमने जाता था वाह कितने सुंदर फूल थे वाह कितना सुंदर जीवन था सभी बड़े खुश थे लेकिन फिर बहुत बुरा हुआ युद्ध दुश्मन सुंदर शहर को नष्ट करने आए शायद उन्हें इस शहर की सुंदरता से जलन हो रही थी वोह कितना भयानक युद्ध था और फिर एक बड़ी लड़ाई शुरू लोग लड़े और मरे लड़ाई दिन और रात चलती रही शहर एकदम उदास हो गया गलियों में अब कोई बच्चा नहीं खेलता था बाजार में अब सुंदर फूल नहीं थे कोई हंसता तक नहीं था छोटा लड़का बेहद उदास था उसके साथ खेलने के लिए अब पिता नहीं थे उसे चुनने के लिए माँ नहीं थी वे कहा गए उसने उन्हें बुलाने की कोशिश की लेकिन कोई भी नहीं आया लड़के ने चारों ओर देखा लेकिन सभी तरफ लड़ाई चल रही थी शहर की ऊंची दीवार पर चारों तरफ तो बंदूकों की बैंग बैंग बूम बूम का शोर था क्लिंग क्लैंग बेचारा गरीब छोटा लड़का वो बहुत डरा था उसने अपने माता ज्यादा उसे, उसे जरुरत थी तुरंत पेशाब करने की वो अब और अधिक इंतजार नहीं कर सकता था फिर वही खड़ा होकर पेशाब करने लगा बूम और बैंग और क्लिंग और क्लैंग पर उसका पेशाब नीचे जाकर गिरा उसने बाई ओर पेशाब किया और फिर उसने दाई ओर पेशाब किया कृपया उसे माफ कर दें वो सिर्फ एक छोटा लड़का था अचानक सब कुछ थम गया फिर कोई हंसा हा हा हा, हा, हा। ओ हो ओ हो ही ही ही ही उस समय के बाद शहर की दीवार के चारों ओर लोग हंस रहे थे वे हंस रहे थे हंस रहे हंसी का यह दौर लगातार चलता रहा अंत में सूरज ढल गया आसमान में पहला सितारा बाहर निकला फिर लोग हंसते हंसते इतने थक गए कि वे अपने सुबह उठे तो युद्ध बंद था, क्यों? उसका कारण था वो लड़का। उसके बाद छोटे लड़के को अपने माता पिता वापिस मिले वे अब फिर से बहुत खुश थे शहर के सभी लोग उस छोटे लड़के से प्यार करने लगे लोगों ने उस लड़के की एक कांश्य प्रतिमा बनाई ताकि उनके बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे भी उसे हमेशा याद रखिए, उस छोटे लड़के को जिसने पेशाब करके युद्ध बंद किया था उन्होंने उस प्रतिमा का नाम रखा मनकेन पीस, जिसका मतलब होता है पेशाब करने वाला लड़का यह सब बहुत पहले ब्रुसेल्स नाम के शहर में हुआ ब्रुसेल्स बेल्जियम देश की राजधानी है मुझे आशा है कि तुम वहां एक दिन जरूर जाओगे और अपनी आंखों से उस पुतले को देखोगे अब क्योंकि तुम पूरी कहानी जानते ही हो इसलिए तुम उसे अपने बच्चों को भी सुनाओगे जिससे वे कभी इस कहानी को अपने बच्चों को बताएं और वे अपने बच्चों को पर इस तरह यह कहानी आगे फैले लोगों ने उसकी एक कांस्य प्रतिमा बनाई और उसका नाम रखा मैन कैन पीस और यह बहुत पहले